ब्लॉक की, की, की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रद्ध संसार में सुनते हैं प्रकृति से संबंधित एक विचारणीय लेख खिलखिलाती प्रकृति का अटहसास कलकल करती नदिया झरझर झरते झरने संसन करती हवाएं और लहर, लहर लहर लहराती सागर की लहरें ऐसे में भला किसका मन मयूर न होगा बादलों के पंख दिल पर उग आएंगे और उड़ते उड़ते ये जा पहुँचेगा प्रकृति की गोद में जहाँ हरितिमा की चादर ओढ़े इंद्र आभा को अपने सिर का ताज बनाए इस सृष्टि ने श्रृंगार किया है कितनी अद्भुत कल्पना कितनी सुखद और मन को आल्हादित कर देने वाली कल्पना एक सुरभित और सुंदरतम कल्पना क्या ऐसा होता है हाँ ऐसा ही होता है नहीं नहीं यू कहें कि ऐसा ही होता था आषाढ़ के आते ही रिमझिम फुहारों की मस्ती में भीगी माटी के सौंधेपन में कोयल की कुहूकहू में और अमराई में झूलते आम के कच्चे झुमको में ये कल्पना साकार हो उठती थी चारों ओर वर्षा की बौछारों के साथ यौवन झूम उठता था बुढ़ापा गा उठता था और बचपन कागज की कश्ती के साथ तैर जाता था वर्षा की बूंदों के बीच अधरों पर मुस्कान खिल जाती थी आंखों में चमक और चेहरे पर दमक छा जाती थी तभी, तभी हाँ, हाँ तभी, तभी मन का मयूर नाच उठता था और एक, एक कल्पना साकार होती थी इस तरह, इस तरह हर कोई वर्षा का स्वागत करने को आतुर रहता था किसान की जर्जर आंखें टकटकी लगाए आसमान की ओर देखती रहती हैं जैसे ही बादलों का शोर सुनाई देता है उसके बूढ़े शरीर में जोश भर जाता है कमजोर आँखों में चमक आ जाती है शरीर से भले ही तैयार ना हो पर मन से पूरे जोश के साथ वह वर्षा के स्वागत के लिए तैयार हो जाता है फिर वह अपने हल बैल लेकर अंधेरे में ही निकल पड़ता है धरती की छाती से लहलहाती फसल लेने का संकल्प लेकर पहले जब आषाढ़ का आगमन होता था तो प्रकृति खिलखिलाती थी उसकी गोद में कई सुंदर कल्पनाएं जन्म लेती थी किंतु आज हालात ये है कि जब यहां आता है तो उसका रूप इतना भयानक होता है कि यूँ लगता है मानो प्रकृति खिलखिलाने के बजाय अट्ठास कर रही हो अब तो आषाढ़ हमें डराने लगा है न जाने कब किस हाल में वह हमारे घर आ जाए और हमें घर से बाहर निकाल दे। अब तो आषा ही नहीं बल्कि सावन भी अपने को कमतर नहीं समझता आज हालात यह है कि बारिश शुरू होते ही मन एक अनजाने भय के साथ सिहर उठता है प्रतीक्षा की घड़ी में भी मन के किसी कोने में आषाढ़ के न आने की भी आशा है पिछले कई बरस ऐसी आषाढ़ आया है हमारे आंगन में तब से वह आंगन भी हो गया है। है आखिर ऐसा क्यों करने लगा हमसे? हमने तो ऐसा क्या कर लिया जो यह हमें डराने लगा है हम तो ठहरे ग्रामीण हमें तो वह सदैव भला ही लगता है हमने कभी उसे दुटकारा नहीं उसकी अगवानी में हमने सदैव ही अपनी सूखी आंखें बिछाई हैं। उसकी पूजा करने में कभी कोई कसर बाकी नहीं रखी उसे तो है। ने जहाँ कॉन्क्रीट के जंगल हैं, उनके दिल भी कॉन्क्रीट की तरह हो गए हैं। वही तो होती है उसके साथ छेड़खानी। कहते हैं कहते हैं पानी अपना रास्ता खुद बनाता है पर पानी के बनाए हुए रास्ते को ही जब डामर की सड़कों में तब्दील कर दिया जाए तो भला किसे अच्छा लगेगा पानी के रास्ते में मानव आ गया है क्या पानी उसे छोड़ेगा आज धरती की छाती में हजारों छेद हो गए हैं, रोज नए नए छेद हो रहे हैं धरती से पानी दूर और दूर होता चला जा रहा है धरती सूखने लगी है प्रकृति रूठने लगी है बहुत ही गहरा नाता है इन दोनों में। दोनों ने ही मानव जाति के साथ दोस्ती निभाई है मानव ने ही अपने स्वार्थ के लिए इससे छेड़खानी शुरू कर दी है इसमें शहरी मानव ने ही कई खतरनाक कदम उठाए हैं। पानी रोकने के तमाम पुराने रास्तों को छोड़कर लगातार नए रास्ते बनाए जा रहे हैं उसके स्वभाव को ही बदलने की साजिश चल रही है भला पानी अपना स्वभाव कैसे बदल सकता है पानी में तो वह ताकत है कि वह लोगों के चेहरों का पानी उतार दे वह चाहे तो लोगों को पानी पानी कर दे पर वह ऐसा करना नहीं चाहता पर प्रकृति भला कहा मानने वाली है उसका स्वभाव पानी जैसा नहीं है वह तो वही करेगी जो उसे करना है अब तक उसने मानव जाति का खूब सास दिया पर जब यही मानव जाति उसके साथ अनाचार करने लगी तब उसने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया पहले वह मचलती थी लेकिन अब वह बिफरने लगी है उसका बिफरना हमें डराने लगा है अब वह हर मौसम में अपना रंग दिखाने लगी है उसके लिए अब न तो सावन की फुहारों का कोई अर्थ है और न ही वासंती की का अब उसके लिए हर मौसम अपनी मनमानी का मौसम है गर्मी में खूब तपने वाली प्रकृति बारिश में कई जिंदगियों को डुबो देती है किटकिटाती ठंड में सफर तय करवाती प्रकृति उफनती हवाओं के साथ कई जिंदगियों को मौत की आगोश में ले जाती है यही है प्रकृति का नया रूप वह जानती है कि उसके इस रूप को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी इसी रूप में सामने आना उसकी विवशता है और यह यह हमारी ही देन है आज राम नारायण उपाध्याय जी बरबस याद आते हैं उन्होंने कहा है सितारों की कील की चुभन से जब आसमान का दिल भर आता है तो उसे वर्षा कहते हैं आज प्रकृति की छाती पर इतनी अधिक इंसानी चुभा दी गई हैं कि वह आर्तनाद करने लगी है उसका यही आर्तनाद विभिन्न रूपों में हमारे सामने आने लगा है इसके पहले कि यह आर्तनाद अपना रौद्र रूप दिखाए हमें सचेत हो जाना चाहिए नहीं तो हो सकता है हमारी करतूतों की सजा हमारी पीढ़ी को भोगनी पड़े अब तक तो हमने अपने पूर्वजों के पराक्रम का खूब दोहन किया उन्होंने प्रकृति को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी अब हम उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं हमारे बुजुर्गों ने तो हमें यही नहीं सिखाया तो फिर हमने ये सब कहा ऐसी सीखा जब हम हमारे ही बुजुर्गों के रुदन को नहीं समझ पाए तो फिर प्रकृति के रुदन को कैसे समझेंगे प्रकृति भी यहाँ अच्छी तरह से जानती है कि रुदन सुनने वाला अब कोई नहीं बचा अब तो लोग अटह सुनने के आदि हो चुके हैं बहुत बर्बाद कर दिया हमने प्रकृति को अब प्रकृति स्वयं ही अपनी रक्षा करने में सक्षम हो गयी है वह भी बर्बाद कर देगी उससे छेड़छाड़ करने वालों को इसलिए चेत जाओ पर्यावरण के दुश्मनों अब सावधान हो जाओ तुम्हारी मौत बिल्कुल तुम्हारे करीब है अभी आप सुन रहे थे खिलखिलाती प्रकृति का अठास डॉक्टर महेश परिमल के लिखे इस आलेख को स्वर दिया था भारती परिमल ने